संक्षिप्त महाभारत वन पर्व वन में पांडवों के पास श्री कृष्ण और मार्कंडे मुनि का आना वैश्व जी कहते हैं जिन दिनों पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे उस समय वहां कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा उस अवसर पर पांडवों ने बड़े बड़े तपस्वियों के साथ सरस्वती तीर्थ पर पर्वत के अनुसार पुण्य कर्म किए और कृष्ण पक्ष का आरंभ होते ही वे धौम्य मुनि के साथ सारथी और आगे चलने वाले सेवकों सहित काम वन को चल दिए वहां पहुंचने पर मुनियों ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और वे द्रौपदी के सहित वहीं रहने लगे एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था यह संदेश लेकर आया कि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं भगवान को यह मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं वे सदा ही आप लोगों से मिलने को उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बातें सोचा करते हैं दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांत जीवी महान तपस्वी महात्मा मारकंडे जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथ रथ पर धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौम्य मुनि का पूजन किया फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया इसके बाद भगवान अर्जुन को हृदय से लगाकर कर मिले और द्रौपदी को अपने मीठी बातों से सांत्वना दी इसी प्रकार श्रीकृष्ण की रानी सत्य भी द्रौपदी से गले लग कर मिली इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होने पर सभी पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य मुनि के साथ श्री कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा पांडव श्रेष्ठ धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र तप का उपदेश देते हैं तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए यह और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है तुम किसी कामना के लिए नहीं निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो धन के लोभ से भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो तुम में दान सत्य तप श्रद्धा बुद्धि क्षमा और धैर्य सब कुछ है राज्य धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले याज्ञसेनी तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं धनर्वेश सीखने में उनका बड़ा अनुराग है वे अपने मित्रों के साथ रहकर सदा ही सत्पुरुषों के आचरण का पालन करते हैं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध और अपमन्यु को अस्त्र विद्या की शिक्षा देता है वैसे ही तुम्हारे प्रतिबिंध्य आदि पुत्रों को भी सिखलाता है इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से कहा राजन दसार्ख कुकर कुकर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप उन्हें जहाँ चाहेंगे वहीं वे खड़े रहेंगे आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशारह योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे फिर आप सदा के लिए शोक रहित हो अपना राज्य प्राप्त कर अस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे महात्मा युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा केशव इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों के केवल आप ही सहारे हैं कुंती के पुत्र आपके ही शरण में हैं हमें विश्वास है समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राय बारह वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिर कर व्यतीत कर दिया है अब की पूरी करके ये आपकी ही वाले तपोवृद्ध महात्मा मारकंडे जी ने वहां दर्शन दिया मारकंडे जी अजर अमर है वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त है तथा है तो सबसे वृद्ध किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई पच्चीस वर्ष का तरुण हो वहाँ पधारने पर समस्त पांडव भगवान श्री कृष्ण और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडे मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए इसी समय देवर्षि सिंह नारद जी वहाँ आ पहुँचे पांडवों ने उनका भी यथायोग्य स्कार किया इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज धर्मराजी ने मार्कंडे जी से इस प्रकार प्रश्न किया मुनि आप सबसे प्राचीन हैं देवता दैत्य ऋषि महात्मा और राजर्षि सबका चरित्र आपको विदित है इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ तो मेरे मन में प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है मारकंड जी बोले राजन तुमने जो यह प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक है यहां जानने योग्य जो, जो कुछ भी है वह सब तुम्हें विदित है केवल लोक मर्यादा को की रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यान देकर सुनो सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए साथ शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्म शास्त्रों को प्रकट किया उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे सबके सब मनुष्य ब्रह्मभूत पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे वे अपनी इच्छा होने पर भी मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय ही होता था वे उपद्रव से रहित पूर्ण काम सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे उनकी आयु हजार वर्षों की होती थी और वे हजार हजार संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे उन पर काम क्रोध का अधिकार हो गया वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए इसलिए शरीर पर उनका अधिकार न रहा वे बारंबार तरह तरह की जोनियों में जन्म-मरण का क्लेश भोगने लगे उनकी कामनाएँ उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए स्मरण शक्ति क्षीण हो गई सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को क्लेश देने लगे इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई हि कुंती नंदन इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है यमराज के नियत किए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त हुए सुख दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख किसी को परलोक में ही सुख मिलता है और इस लोक में दुख किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही में दुख उठाना पड़ता है जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर कर नित्य आनंद भोगते हैं वे अपने शरीर को हर तरह से सजा कर नित्य आनंद भोगते हैं अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है वे परलोक में सुख उठाते हैं जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ यागादि में उन धन का सदुपयोग करते हैं उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या तप और दान के लिए प्रयास न करके केवल विषय सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं उनके लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है तुम तपस्या दम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और सूरवीर हो इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और अंत में उत्तम लोकों में जाओगे अपने इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका न करो यह दुख तो तुम्हारे भावी सुख का ही कारण है